प्रमाणों के द्वारा अज्ञेय, जिसे प्रत्यक्षादी प्रमाणों के द्वारा नहीं जान सकते है उसे क्या कहेंगे तो प्रमे कर्फ होगा प्रत्यक्षादी प्रमाणों के द्वारा जानने योग्य अब यहाँ पर यह पूर्व पक्ष आया था कि शास्त्र प्रमाण के द्वारा आत्मा को जाना जाता है परीक्षा जैसे था शास्त्र प्रमाण के द्वारा आत्मा को जाना जाता है जब शास्त्र के द्वारा शास्त्र प्रमाण के द्वारा आत्मा को जाना जाता है तो प्रत्यक्ष आदि के द्वारा तो पहले ही जाना जाता है प्रत्यक्ष आदि के द्वारा तो पहले ही शंका हुई तो फिर क्या है शास्त्र प्रमाण के द्वारा और प्रत्यक्ष आदि आदि से अनुमान के प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण के द्वारा वो ज्ञ हो गया अज्ञा हुआ हाँ पहले अज्ञे कहा तो फिर शंका हो गई की शास्त्र प्रमाण के द्वारा जाना जाता है तो प्रत्यक्ष के द्वारा पहले ही जाना जाता है तो ये शंका हो गई इसका समाधान है ना ऐसा नहीं कहना क्योंकि आत्मा स्वतः सिद्ध है आत्मा कैसा है और तो स्वतः सिद्धत्व किसका आत्मा, आ, आत्मा का स्वतः सिद्धत्व है मतलब आत्मा स्वतः ज्ञात है आत्मा कैसा है स्वतः ज्ञात। ध्यान देना संसार में दो प्रकार के पदार्थ हैं, जड़ और चेतन चेतन ज्ञान स्वरूप है और जड़ पदार्थ ज्ञान स्वरूप नहीं है तो जब ये अनातु पदार्थ जो है जड़ है जड़ पदार्थों को किसके द्वारा जानते हैं ज्ञान से जड़ पदार्थों को किसके द्वारा जानते हैं ज्ञान से तो जड़ पदार्थों को जानने वाला ज्ञान है या जड़ पदार्थों को प्रकाशित करने वाला कौन है ज्ञान है।, है तो जड़ पदार्थों को प्रकाशित करता है ज्ञान और ज्ञान को और कोई प्रकाशित करेगा क्या हाँ जब ज्ञान स्वयं प्रकाश कहा जाता है आत्मा स्वयं प्रकाश है इसका मतलब है आत्मा स्वयं भले को जानता चाहे। वहाँ ज्ञान अर्थ में प्रकाश शब्द है तो मतलब क्या है जैसे हमने बताया अन्य में रखा हुआ घटा दी है तो उसको जानने के लिए क्या चाहिए प्रकाश चाहिए दीपक चाहिए है? और दीपक को जानने के लिए या प्रकाश को जानने के लिए और कोई प्रकाश चाहिए तो इसलिए जड़ पदार्थों को जानने के लिए क्या चाहिए ज्ञान और ज्ञान को जानने के लिए और कुछ चाहिए हाँ तो ध्यान देना आत्मा स्वतः सिद्ध है आत्मा स्वतः ज्ञात है क्यों क्योंकि वो ज्ञान स्वरूप है क्योंकि वह ज्ञान हाँ ज्ञान स्वरूप वस्तु स्वयं ज्ञात होती है ज्ञान स्वरूप वस्तु ऐसी होती है हाँ स्वयं ज्ञात होती है ज्ञान स्वरूप वस्तु को अन्य से नहीं जाना जाता है अच्छा खुन की लगाना अब इसको बताया की जो व्यक्ति परमाणु का प्रयोग करता है तो प्रमाणों का प्रयोग जो व्यक्ति कर रहा है तो प्रमाणों के प्रयोग करने के पहले वो व्यक्ति है कि नहीं है, है। नहीं। तो सुध है वो व्यक्ति कैसा है प्रमाणों का प्रयोग करने वाला व्यक्ति प्रमाणों के प्रयोग करने के पहले से ही है तो वो को पंक्ति लगाना ही करते क्योंकि प्रमात आत्मा सिद्ध है प्रमाता आत्मा की सिद्ध प्रमाता आत्मा सिद्ध होने परमाता का क्या अर्थ होता है ज्ञान का करता परमा का प्रमाता का होता है प्रमा का स्क... और प्रमा किस से होती है प्रमाण से प्रमा किससे जन्म होती है हाँ प्रमाण से क्या होती है प्रमाण हाँ तो प्रमा का कर्ता प्रमा को किससे करेगा प्रमाण से है नमा का कर्ता प्रमा को किससे करेगा हाँ प्रमा का अर्थ हो क्योंकि प्रमाता आत्मा सिद्ध होने पर तो परमेश अर्थ है कि प्रमा के इच्छुक व्यक्ति प्रमा का प्रमा के इच्छुक व्यक्ति को तो प्रमाण की खोज होती है या प्रमाण का प्रमाण की आवश्यकता होती है प्रमाण की अन्वेषण होती, होती है कह सकते मतलब खोज पर क्योंकि प्रमाता आत्मा सिद्ध होने पर क्या से प्रमाता आत्मा सिद्ध होने प्रमाता आत्मा सिद्ध होने का कर लो है ना क्योंकि प्रमाता आत्मा क्योंकि प्रमाता आत्मा सिद्ध होने पर प्रमा के इच्छुक को प्रमाण की खोज होती है या प्रमा के इच्छुक को प्रमाण की अन्वेषण होती है आवश्यकता औ कर सकते हैं यहाँ पर तो पहले प्रमाता सिद्ध है ना तभी तो बाद में वो क्या करेगा प्रमाण का अन्वेषण करेगा तो प्रमाण का अन्वेषण क्यों करेगा परमा के लिए ठीक है लगता विषय अब ध्यान देना तो फिर शास्त्र क्या करता है कहते हैं शास्त्र के द्वारा आत्मा को जानना चाहिए पुरुषम औपनिषित उपनिषद आत्मा को मैं पूछता तो आत्मा को ब्रह्म को उपनिषद प्रतिपा दिखा गया है शास्त्र दिखा गया है और यहाँ पर क्या बोला है कि प्रत्यक्ष प्रमाणों के द्वारा उसको नहीं ये शंका थी सिद्धांत में क्या है प्रत्यक्ष साया ना की प्रत्यक्ष के द्वारा वो अज्ञे कैसा है वो अज्ञे है न सिद्धांत में तो शास्त्र तो प्रमाण के द्वारा जाना जाता है ऐसी भी सुर्खियां कहती को जाना चाहिए, तो चाहिए सिद्धांत में क्या माना गया प्रमाण के द्वारा अज्ञे तो विरोध होता है कि नहीं होता है जब प्रमाण के द्वारा अज्ञे मानेंगे तो शास्त्र से जान सकेंगे क्या पर आत्मा के विषय में शास्त्र को प्रमाण माना जाता है तो शास्त्र कैसे प्रमाण बनता है तो कहते हैं शास्त्र प्रमाण पहले ध्यान देना कि प्रमाण होता है अज्ञात प्रमाण क्या होता है अज्ञात जैसे कि पहले से आप इसको नहीं जानते है किस वस्तु को उसको आपने प्रमाण से जाना किस प्रमाण से जाना अभी इसको प्रत्यक्ष प्रमाण से है यहाँ सुन करके जो बात जाते हैं सत्संग सुन ले गए सुन करके बात जो जाने वो किस प्रमाण से जाने प्रमाण और में अंतर है क्या अंतर है बोलो किसनेकरण बनेगा स्त्रोत्र से शब्द का ज्ञान होता है किसका ज्ञान होता है तो स्त्रोत्र शब्द के ज्ञान वितरण बनता है ना और अर्थ का ज्ञान होता है शब्द प्रमाण से समझा अर्थ का ज्ञान किसके होता है प्रमाण से हाँ जैसे हम पढ़ा रहे हैं आपको ज्ञान हो रहा है किस प्रमाण से हो रहा है प्रमाण से और स्त्रोत्र से किसको जानते हैं केवल शब्द को जानते हैं समझा स्रोत्र से केवल शब्द को जानते अर्थ को जानते है समझिय उसमे ये बात नहीं आई हाँ। उसमें क्या लक्षण तो तो हाँ, तो है उसमें शब्द प्रमाण का आप्य वाक्य को शब्द प्रमाण कहते हैं और आप तस्तु ये वाक्य को शब्द कहते हैं आप तस्तु यथार्थ वक्ता आगे क्या है वाक्यो एकदम वैदिकम लोकिकम क्या ये है ना तो ये क्या है की शब्द समूह या पर समूह ही तो वाक्य होता है पर समूह ही क्या होता है तो यदि अर्थ मतलब केवल जैसे कि आपको किसी दूसरी भाषा के शब्द बोले जाए तो जिस भाषा को आप नहीं पढ़े हैं उस भाषा के शब्द बोले जाए तो अर्थ मालूम होगा शब्द तो का ज्ञान हुआ की नहीं हुआ नहीं। तो किस से हुआ शब्द का ज्ञान किस सुमार से होता है प्रत्यक्ष हमने बताया न मान लो किसी रसिया रूसी भाषा बोली जाए तो आपको शब्द तो मालूम हो जाएंगे तो किस प्रमाण से मालूम तो आप से प्रतिश्मार क्या है? हो जाएगा प्रत्यक्ष अर्थबोध नहीं होगा क्योंकि शब्द बोध में क्या है शक्ति ज्ञान सहकारी कारण है शक्ति ज्ञान के बिना शब्द बोध हो सकता है शक्ति ज्ञान भी होना चाहिए किस पद की किस अर्थ में शक्ति है तो शाब्द बोध और शाब्द किस प्रमाण से होता है शब्द प्रमाण से शब्द प्रमाण से जिस अर्थ का बोध होता है उस अर्थ को क्या कहते हैं शब्द बोध शब्द बोध भी प्रमाण है ना जैसे प्रत्यक्ष प्रमाण है अनुमिति प्रमाण है उपमिति प्रमाण है और साब्दी प्रमाण है साब्दी शब्द बोध तो अब जैसे कि आप सत्संग है सुनते हैं या दूरदर्शन पर समाचार सुनते हैं तो किस प्रमाण से बोध होता है शब्द प्रमाण से किस्से सोत्र से नहीं किस्से हाँ शब्द प्रमाण से बोध होता है अच्छा तो अब ध्यान देना तो ये जो माना जाता है कि आत्मा को शास्त्र से जानना चाहिए अभी बोला गया कि प्रत्यक्ष आदि सभी प्रमाणों के द्वारा अज्ञा आत्मा है तो विरोध हुआ ना तो विरोध के पर्याय के लिए कहते हैं कि आत्मा के विषय में जब शास्त्र को प्रमाण कहा जाता है तो शास्त्र अज्ञातर्क अज्ञात प्रमाण नहीं है अज्ञात प्रमाण नहीं है बल्कि अत धर्म अध्यारोपण मात्र के निवर्तक निवर्तक होने से प्रमाण है आप समझे ना कि क्या है की अज्ञातर्थ का व्यापक कौन होता है प्रमाण अज्ञात का व्यापक कौन होता है प्रमाण जैसे पर्वत में वही आपको नहीं दिखाई देती है तो धूम के द्वारा क्या होगा वी का धूम के द्वारा वन्नी का ज्ञान हो जाएगा तो पहले तो आपका अज्ञात अर्थ थी उस अज्ञात का कौन प्रमाण हो गया यहाँ अनुमान प्रमाण अज्ञात क्या है वहाँ पे पर्वत पर अज्ञात अर्थ क्या था हाँ तो अज्ञात का कौन प्रमाण है अनुमान तो जो ना है ना प्रमाण होते हैं अज्ञात अर्थ के ज्ञापक जैसे कि लोक में लोग देह को ही आत्मा समझते है न तो देह से भिन्न आत्मा को कौन बताता है साहब देता है तो अज्ञात का ज्ञापक कौन होता है प्रमाण अच्छा अब ध्यान देना अज्ञात का ज्ञापक होता है प्रमाण इस बात यह बात समझ में आ रही है आपको तो ध्यान देना यहाँ बताया गया आत्मा ज्ञान रूप होने का अब यह बात अलग है हम देशात्म करके मान रहे या भिन्न मान रहे ये बात अलग है पर स्वतः सिद्ध है ज्ञान रूप होने से आत्मा क्यों ज्ञान रूप है तो जब आत्मा स्वतः सिद्ध है स्वतः ज्ञात है तो अज्ञात ज्ञापक शास्त्र प्रमाण होगा तो आत्मा अज्ञात अज्ञातर्थ है कि स्वतः ज्ञात है तो जो स्वतः ज्ञात है उसको अज्ञात कह सकते हैं तो आत्मा के तो ध्यान देना तो अज्ञात से आत्मा के विषय में शास्त्र प्रमाण होगा क्योंकि आत्मा अज्ञात है तो अज्ञात अर्थ का ज्ञापक आत्मा है अज्ञात का ज्ञापक आत्मा तो तो स्वता तो तो ज्ञात है वो कैसा नहीं है अज्ञात अर्थ हाँ आत्मा अज्ञात अर्थ नहीं है ज्ञात अर्थ है तो आप, तो फिर अज्ञात अर्थ ज्ञापक प्रमाण होगा आत्मा के विषय में अज्ञात क्यों प्रमाण नहीं होगा क्योंकि आत्मा स्वचाज्ञात है आत्मा अज्ञात अर्थ नहीं है ज्ञात अर्थ है आत्मा कैसा है ज्ञात अर्थ अर्थ मतलब विषय तो फिर शास्त्र क्या करता है शास्त्र को प्रमाण माना जाता है आत्मा के विषय में तो कैसे कि ध्यान देना अत धर्म के अध्या रूप की निवृत्ति कराता है शास्त्र है ऐसा समझिए जैसे देव का धर्म क्या है स्थूलता दे का धर्म क्या है स्थूलता कृष्ण तो दे के स्थूल होने से कोई अपने को स्थूल समझता है दे के कृष्ण कृष्ण मतलब दुगलापन दे के कृष्ण होने से कोई अपने को कृष्ण समझता है दे के गौर होने से कोई अपने को मतलब आत्मा को गौर समझता है दे के कृष्ण होने से कोई अपने को कृष्ण समझता है तो इस प्रकार ये बताइए ये गौरत्व तो, कृष्णत्व तो, स्थूलत तो और कृषत्व तो ये किसके धर्म में? है नहीं।, नहीं।, नहीं तो अतत धर्म शब्द है ना यहाँ पर मतलब ये जो तस्व धर्मा तद धर्मा जो उसके धर्म में उसको तत् धर्म कहेंगे और जो उसके धर्म नहीं है उसे क्या कहेंगे अतत् धर्म तो ध्यान देना तस्व आत्मा तो स्थूलत कृषत्व तो, गौरत्व तो और कृष्णत्व ये आत्मा के धर्म है क्या ये क्यों ये अतत् धर्म है तो अत धर्म वास्तव में आत्मा में है या उनका आरोप किया जाता है उनका आरोप किया जाता है। आरोप कर रहे हैं जो वस्तु जहाँ नहीं है उसको वहाँ मानना ही आरोप करना है ठीक है तो अतत धर्मो का आरोप किसमें हो रहा है आत्मा, आत्मा, आत्मा में और आरोप ध्यान देना कि जैसे कि देह जड़ है ना तो कोई अपने को भी क्या मान लिया और देह कैसा है भिकारी है तो आत्मा को भी मान लिया भिकारी देह प्रछिन्न है तो अपने को भी क्या मान लिया परछिन्न मान लिया तो अतत धर्म का अध्यारोप अध्यारोप का मतलब है आरोप ऐसे क्या होता है रज्जु में सर्फ का अध्यारोप होता है तो अतध धर्म के आरोप उस अत धर्म के आरोप की का निवर्तक शास्त्र है शास्त्र बताता है कि आत्मा स्थूल नहीं है बृहदारणक में है अस्थूल मनुमा हृस्वीर्गम कि आत्मा स्थूल नहीं है आत्मा नहीं। इसका मतलब स्थूलत इस तो आत्मा का धर्म तो अतत् धर्म अतद धर्म के स्थूलत्व और जब शास्त्र बताता है शास्त्र प्रमाण कहता है आत्मा स्थूल नहीं है तो बताइए अतट धर्म में क्या था स्थूलता तो स्थूलता की निवृत्ति को बता रहा है अतत धर्म का निवर्तक अतत् धर्म का निवर्तक का से क्या होता निवृति करने वाला निवृत्ति तो अतत धर्मों की निवृत्ति कराने वाला कौन हुआ बल्कि निवृत्ति कराने वाला समझना है की अत धर्म की निवृत्ति कराने वाला कौन हो गया शास्त्र शास्त्र कहता है आत्मा कृष्ण नहीं है और आत्मा क्या है कि आप ये अवर्णम की आत्मा का कोई वर्ण है मतलब उसका कृष्णत्व और गौरत्व ये कृष्णत्व वगैरह और गौरत तो ये उसके वर्ण नहीं।, नहीं है तो जो अतत् धर्म थे कृष्णत्व और गौरत तो उनका निवर्तक कौन है शास्त्र बस आई शास्त्र कहता सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म उसको ज्ञान कहता है तो ज्ञान कहने से क्या होता है जड़त्व की निवृत्ति होती है आत्मा जड़ और अनंत कहने से परछिन्न की निवृति होती है तो अत पंक्ति लगाना शास्त्र तो अंतिम प्रमाण है शास्त्र तो अंतिम प्रमाण मतलब जब तीन प्रमाण कहे ना प्रत्यक्ष अनुमान और शास्त्र है। तो अंतिम प्रमाण कौन हुआ शास्त्र है। कारिता में तीन प्रमाण कहे थे और मधुस्मृति में तीन ही प्रमाण कहे थे है दें। ना? अब ध्यान देना शास्त्र तो अंतिम प्रमाण है फिर वह वह ऐसा जोड़ लेना आगे शास्त्रम तो अंतिम प्रमाण फिर आगे वह धर्मों के अत धर्मों के आरोप हुआ अतत धर्मों के आरोप मात्र का निवर्तक होने से या हुआ अत धर्मों के आरोप क्या निवर्तक मात्र होने से अतत् धर्मों के आरोप के निवर्तक मात्र होने से आत्मनि प्रमाणत्म प्रतिपद्ध ऐसी आत्मा के विषय में प्रमाण माना जाता है आत्मा के विषय में प्रमाण आत्मनि की प्रमाणत्व प्रतिपद्य है की आत्मा के विषय में प्रमाण माना जाता है, है या आत्मा के विषय में उसका प्रमाणत्व माना जाता है आत्मा के विषय में उसका प्रमाणत्व माना जाता है किसका शास्त्र का या आत्मा के विषय में शास्त्र प्रमाण माना जाता है कैसे अत धर्म अत धर्मों के आरोप का निवर्तक मात्र होने से अत धर्मो के आरोप का अत धर्म मतलब जो तद तथ्य क्या लेना है आत्मा।, आत्मा जो तद के धर्म नहीं है आत्मा के धर्म नहीं होने क्या कहेंगे अतक धर्म अत धर्म क्या हुआ सूलत गौरत्व कृष्णत्व पर छिन्नत्व जडत्व ये अतत् धर्म हुए अब इनका आरोप किसने किया जा रहा है अज्ञान से कर रहे हैं ना व्यक्ति तो अतत् धर्मो के अतत धर्मो के आरोप क्या निवर्तक मात्र होने से निवर्तक मात्र निवर्तक मात्र कौन हुआ आ, निवर्तक कहा गया है मतलब निवर्तक मात्र मात्र इसलिए है की वो अज्ञात अर्थ का ज्ञापक नहीं है अर्थ तो अज्ञात है लेकिन उसमें अतध धर्मो का जो आरोप हो रहा है उस आरोप की निवृत्ति कर रहा है उन आरोपों की निवृत्ति करा रहा है उनकी निवृति करा रहा है निवृत्ति तो हो रही किसको ज्ञाता को और निवृत्ति कराने वाला कौन है शास्त्र है पंक्ति लगाना शास्त्र तो अंतिम प्रमाण है वह वह का अध्ययन करना धर्मों धर्मों के आ, के आरोप का निवर्तक मात्र, मात्र होने से अतत धर्मों के आरोप का निवर्तक मात्र, मात्र होने से आत्मा के विषय में प्रमाण माना जाता है यदि प्रमाण तो लगाना है फिर तो फिर उसका करना पड़ेगा उसका किसका शास्त्र का है ना कि अत धर्मों के आरोप मात्र का अत धर्मों के आरोप का निवर्तक मात्र होने से आत्मा के विषय में शास्त्र का प्रमाण तो माना जाता है आत्मा के विषय में शास्त्र का आत् आत्मा के विषय में शास्त्र प्रमाण माना जाता है लगा लेना ना, ना तू अज्ञात अर्थ ज्ञापक ने किंतु अज्ञात अर्थ ज्ञापक आत्मा के विषय में शास्त्र को प्रमाण नहीं माना जाता है अज्ञात अर्थ ज्ञापक ने आत्मा के विषय में शास्त्र को प्रमाण नहीं क्यूँ क्यूँकी आत्मा स्वता सिद्ध स्वता सिद्ध है मतलब स्वताज्ञात है वो कैसा नहीं है अज्ञात अर्थ नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं आत्मा तो क्या तर्क है ठीक है तो वो इस कारण कह दिया है कि वो प्रमाणों के द्वारा अज्ञे क्यों प्रमाण जो है अज्ञात आत्मा के विषय में प्रमाण नहीं है बल्कि अतः धर्म अध्यारोपण मात्र निवर्तक है उसमें प्रमाण है ठीक है अच्छा तो शास्त्र की सार्थकता होगी नहीं अत धर्मों की निवृत्ति हो पाएगी और शास्त्र को इसलिए प्रमाण कहा जाता है अज्ञात व्यापक नहीं है अच्छा अब ध्यान देना तथा श्रुति और वैसा और श्रुति वैसा कहती है तथा हम लोग और श्रुति वैसा कहती है यह यरोक्षा ब्रह्म में साक्षात तो है ना अपरोक्षा प्रयोग है अपरोक्षाद का अर्थ है कि अपरोक्षम यहाँ प्रथमा भी को आर्त हो गया है आ सत्यवाद है ना तो अपरोक्षाद का क्या अर्थ है अपरोक्षम सुप्राम सुनू के ऐसा सूत्र है वो प्रथमा को भी सु को भी कर देता है आर्थ एक कैसा सूत्र है वेद में हो जाता है सुन वही सूत्र है जो साक्षात अपरोन देना अपरोक्ष क्या होता है, अपरोक्ष होता है ये वस्तु आपको अपरोक्ष है कि नहीं है पर यह साक्षात अपरोक्ष है की नेत्र के द्वारा अपरोक्ष हो रहा है इसका नेत्र के द्वारा अपरोक्ष हो रहा है अब इसे स्पर्श आप पुस्तक का स्पर्श कर रहे हैं तो इस पर से अपरोक्ष है ना आपके लिए पुस्तक भी अपरोक्ष है पुस्तक अप्रोक्ष नेत्र से भी है भी है अपरोक्ष हो रहा है ना पुस्तक का तो साक्षात अपरोक्ष हो रहा, या हो रहा है किसी के द्वारा हो रहा है किसी किसके तो द्वारा इंद्रियों के द्वारा है तो लेकिन आत्मा अपरोक्ष है लेकिन कैसे अपरोक्ष है किसी के द्वारा बोलते नही साक्षात है ना हम किसी के द्वारा उसको जो अपरोक्ष हो रहा है ये बात नहीं है वो साक्षात अप्रोक्ष है जो अपना शुरू भी है वो जो अपने से अलग हो तो उसको जानने के लिए किसी करण की जरूरत पड़ेगी अपने से भिन्न हो तो जानने के लिए किसी करण की जो अपना स्वरूप ही है हम स्वयं वही हैं तो फिर क्या है करणों की प्रवृत्ति पहले ही साक्षात अप्रोक्ष समझे मतलब करणों के बिना मतलब अन्य अन्य साधनों के बिना ही वो अपो के बिना ही वो अपरोक्ष है ध्यान देना अनुमान प्रमाण से जिसको जानते है वो वस्तु कैसी होती है परोक्ष कैसी होती, होती है पर्वत में धूम को, को देख कर जिस वन का ज्ञान होता है वो बंदी कैसी है और से अपरो परोक्ष होता है तो ये अपना स्वरूप होने के कारण आत्मा का ऐसा अपरोक्ष है साक्षात्कार समझ लिया कि जो साक्षात अपरोक्ष है वह ब्रह्म है ऐसा लगा लेना यद साक्षात अपरोध कर अपरोक्ष तद ब्रह्म ऐसा समझ लेना जो साक्षात अपरोक्ष है वह जब श्रुति साक्षात इसका मतलब क्या है कि वो किसी प्रमाण के द्वारा उसका नहीं हो रहा है, किसी प्रमाण से उसका ज्ञान, प्रमाण के बिना ही उसका ज्ञान होता है और वो ज्ञान कैसा होता है अप्रोक्ष प्रमाणों के बिना ही आत्मा का ज्ञान होता है और वो ज्ञान कैसा होता है प्रत्यक्षात्मक होता है अपरोक्ष होता है समझ लेरो ब्रह्म है यह आत्मा सर्वांतरा जो सबके सब का अंतरात्मा है या जो आत्मा जो सबके अंदर रहने वाला है और आत्मा है जो जो सबके अंदर रहने वाला है वह क्या है अब ध्यान देना ये पूरी इस प्रकार है यशमाद एवं नित्य अभिक्रिया आत्मा युषम जिससे यशमाद अर्थ जिस, जिस कारण एवं जिसका एक मिनट हाँ जिस कारण आत्मा एवं विक्रिया जिस कारण आत्मा इस प्रकार नित्य और अभिकारी है या या जिस जिस कारण जिससे इस प्रकार आत्मा नित्य और अभिकारी ऐसा कर लेना यशमा एवं आत्मा विक्रिया जिससे इस प्रकार आत्मा नित्य है और अभिकारी है नित्य तो बताया ना कि दो, दो प्रकार के विनाश से रही बोला था ना हाँ दो प्रकार का विनाश होता है ना हाँ एक तो क्या था जैसे देर जल जाए एक तो वो विनाश है अब एक विद्यमान होने पर भी उसमें कोई मोटा हो जाए पतला हो जाए थोड़ा हो जाए व्याधि हो जाए ये तो दो प्रकार तो दोनों प्रकार के विकार आत्मा में नहीं है और यशमाद यस, का अर्थ है जिससे इस प्रकार आत्मा नित्य है और विकार रहित है तस्माद का अर्थ उस कारण जब नित्य है तो मरने का डर और कोई बिकारी नहीं है तो कोई आत्मा में कोई धाव खरुश हो जाएगा क्या जा? लुअल लंगड़ा तो आत्मा नहीं होगा ना बस महत्व का तो इसलिए युद्ध स्वर्थ है युद्धात्म माँ कार युद्ध से उप्रति मत करो युद्ध से उपरती या युद्ध से निवृत्ति मत करो तुम मत युद्ध करो यही मतलब है युद्ध स्व कर युद्ध से उपरती मत करो अब ध्यान देना यहाँ भाष्यकार कहते हैं नहीं अत्रुद्ध कर्तव्य था अच्छा ठीक है युद्ध उप्रति मत करो यहाँ युद्ध करो ऐसा ऐसाकार ने अर्थ नहीं किया बल्कि क्या किया युद्ध तो अच्छा कि से निवृत्ति मत करो तो ऐसा से क्यों किया उसमें कारण बताते हैं भाष्यकार का ऐसा कहना है की भगवान युद्ध का विधान नहीं कर रहे हैं युद्ध का विधान नहीं कर रहे हैं या तो गीता शास्त्र युद्ध का विधान नहीं कर रही है भगवान युद्ध का विधान क्यों नहीं कर रहे हैं क्योंकि ध्यान देना वो तो ये वो तो स्वतः ही युद्ध में प्रवृत्त हुआ था युद्ध में स्वतः ही प्रवृत्त हुआ अब बीच में प्रतिबंधक क्या गया है शोकमोह प्रतिबंधक क्या आया है तो अब शोक मोह हट जाएगा तो वो स्वयं लड़ने लगेगा स्वयं लड़ने तो भगवान शोक मोह की निवृत्ति का प्रयास कर रहे हैं शोक मोह की निवृति का विधान कर रहे हैं और उसके युद्ध करने का विधान नहीं कर हैं विधान क्यों नहीं कर रहे हैं क्योंकि स्वयं ही वो लड़ने को तैयार था युद्ध भूमि में लड़ने आया था समझ समझने आपको पंक्ति लगाना ही कर दे क्यूँकी अत्र युद्ध पर युद्ध की कर्तव्यता का विधान नहीं किया जाता है कर्तव्य क्या है क्षत्रिय कर्तव्य तो कर्तव्यता किसकी युद्ध की युद्ध की कर्तव्यता का विधान नहीं किया जाता है क्यों तो युद्ध की कर्तव्यता का विधान नहीं किया जाता इसलिए युद्ध करो यह भाष्यकार ने नहीं किया बल्कि युद्ध ऐसी निवृद्धि मत करो युद्ध को मत छोड़ो में हेतु हुआ अब ध्यान देना अब युद्ध की कर्तव्यता का विधान नहीं किया जाता है तो युद्ध की कर्तव्यता का विधान क्यों नहीं किया जाता उसमें फिर हेतु आगे आगे युद्ध की कर्तव्यता का विधान नहीं किया जाता तो क्यों उसका कारण फिर तभी ही आगे आया ही करते क्योंकि अब सो युद्ध प्रवृत्ता हो यह युद्ध में प्रवृत्ति हुआ था यह युद्ध में प्रवृत्ति हुआ था कौन अर्जुन ही करते क्योंकि क्यूँकी यह युद्ध में प्रवृत्ति हुआ था तो शोक मोह प्रतिबद्धा तूसी मस्ते इस शोक मुंह से प्रतिबद्ध होकर या शोक मुंह से युक्त होकर चुप हो गया है शोक मुंह से युक्त होकर के चुप हो गया है तो तस्प्रकार से अर्जुन उसके कर्तव्य के प्रतिबंध की निवृत्ति मात्र भगवान कर रहे हैं भगवान के द्वारा अर्जुन के कर्तव्य के प्रतिबंध की निवृत्ति मात्र की जाती है तो अर्जुन का कर्तव्य क्या युद्ध और युद्ध का प्रतिबंध क्या है प्रतिबंध कर रहे प्रतिबंधक प्रतिबंध का क्या है तो प्रतिबंधक क्या है शोकमोह अपनियन कर रहे हटाना या निवृत्ति तो अर्जुन के युद्ध कर्तव्य के प्रतिबंधक शोकमोह की निवृति मात्र भगवान के द्वारा की जाती है बात आई समझ में तो जब क्या कि प्रतिबंधक घट जाएगा तो फिर ऐसा ये बात समझ में आ रही है ना तो वो जैसे की दाह करती है और वहाँ कोई प्रतिबंधक चंद्रकांत मणि या कुछ मंत्र ऐसा कोई प्रतिबंधक लगा दिया जाए तो दाह कर पाती है नहीं और किस कारण से की कर्तव्य प्रतिबंध के अपनयन मात्र करने से है? या कर्तव्य के प्रतिबंधक की निवृत्ति मात्र करने से युद्ध कर्तव्य के प्रतिबंधक शोक मोखी निवृत्ति मात्र करने से युद्धस्व यह अनुवाद मात्र है विधान नहीं है नहीं बल्कि ये, ये करना कि युद्ध में स्वतः ही प्रवृत्त होने से क्या युद्ध में स्वतः ही, ही प्रवृत्त होने से युद्धस्व यह अनुवाद मात्र है विधान नहीं विधान विधि मीमांसा में आता है ना अज्ञात आपको वेदभाव विधि अज्ञात का बोध कराने वाला वेदभाव का भाग हाँ अज्ञात का बोध कराने वाला वेद का भाग भी विधि है और कही है कि का, का, कराने वाला का भाग है यह, यह का प्राप्त कराने वाला वेद का भाग क्या है विधि है किसका अपराप्त अर्थ का प्राप्त कराने वाला तो युद्ध अर्जुन को अप्राप्त है उस समय अपराप्त नहीं है तो अपराप्त तर्श की प्राप्ति कराई जा रही है क्या उसको तो क्या है कि अपराप्त तर्थ का प्राप्ति कराने वाला शास्त्र बच्चन को विधि कहते हैं तो अपराध तर्थ की प्राप्ति तो युद्ध से नहीं कराई जा रही है इसलिए क्या है ये नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, है विधि नहीं अनुवाद है जैसे हमने कहा आप यहाँ से जाइए इनके जाने के विधान किसने दिया हमारी बात को सुनकर करके आपने भी वही बोल दिया जाइए तो आप क्या कर रहे हैं अनुवाद अनुवाद कर रहे हैं विधान नहीं कर रहे हैं समझ गए बेद भाग भी दी, हमने बताया ना चाहे वेद हो या वेदानुकूल स्मृति आदि शास्त्र हो है ना सब ले लेना वेद हो वेदानुकूल ले तो कहने का तात्पर्य है की अपराप्त अर्थ की प्राप्ति कराने वाला युद्धस्वी वचन है युद्ध तो स्वतः ही प्राप्त है तस्वाद तो अर्थ है की युद्ध में स्वतः ही प्रवृत्त होने के कारण उद्धस्व या वचन अनुवाद मात्र है विधि लग गया चलिए ये नहीं होना चाहिए मीमांसा नहीं पड़े तो नहीं लगा मीमांसा हम सब बताते चलते हैं कुछ भी नहीं है हाँ प्राप्त है अब देखना अब शास्त्र क्यों है तो बताते हैं गीता शास्त्रम शोक मोहाली संसार कारण निवृत्ति अर्थम गीता शास्त्र संसार का कारण क्या है शोक मोह के कारण ही संसार प्राप्त होता है शोक मोह के कारण क्या होता है व्यक्ति अपने कर्तव्य को भूल जाता है तो कर्तव्य को भूल जाता है इसलिए सकाम कर्म कर्म में निषि करता रहता है, है, है। तो इस इसका कारण संसार में शोक मोवादी संसार के कारणों की शोक मोवादी संसार के कारण गीता शास्त्र शोक मोवादी संसार के कारण की निवृत्ति के लिए लग जाएगा न प्रवर्तकम गीता शास्त्र में प्रवर्तकम न गीता शास्त्र प्रवर्तक नहीं है भाषाकार के अनुसार प्रवर्तक है नहीं बल्कि वो क्या है निवर्तक है किसका निवर्तक है संसार के कारणों के निवर्तक है जो निवृत्ति के लिए कौन होता निवर्तक ये निवर्तक है ये प्रवृत्ति के लिए नहीं हाँ भाषाकार के अनुसार प्रवर्तक नहीं है अच्छा इनके अनुसार आचार्य शंकर के अनुसार प्रवर्तक दूसरे लोग बोलेंगे की वो प्रवर्तक भी है सो निवृति भी कराता है दोनों बातें हैं अब देखना एक सर्थ से साक्षी भूत रिचे आनी भगवान इस अर्थ की साक्षी भूत या हाँ इस अर्थ की साक्षी भूतें अर्थ साक्षी भगवान इस अर्थ की साक्षी दो ऋचाओं को प्रस्तुत करते हैं भगवान इस अर्थ की साक्षी दो ऋचाओं को मतलब कठोप निर्द के दो मंत्र ही आगे आ रहे हैं ठीक है दो मंत्र ही आ रहे हैं एक मंत्र तो एक तो क्या श्लोक से पूरा मिलता है एक में कुछ कुछ शब्द मिलते हैं भाव वही है लगा मन्य से युद्ध भीष्मे की तू जो मानता है तू जो मानता है कि युद्ध भीष्मे कि युद्ध में भीषमा जी मेरे द्वारा मारे जाएंगे यह करके क्या है तू अच्छा तू कर, कर किंतु तू, तू का तर्थ है किंतु जो मन्य से है ना इसलिए मत तुम का अध्यान कर लेना किन्तु तू जो मानता है और तुम तू दोनों चलता है में, तुम जो मानता है कि युद्ध में भीषमादी मेरे द्वारा मारे जाएंगे, एक तो ये मानना हो गया ना कि <led> मेरे द्वारा मारे जायेंगे और मैं ही उनको मारने वाला हूँ घंटा का क्या अर्थ है मारने वाला दो बातें हो गई ना कि मेरे द्वारा मारे जायेंगे कौन मारे जायेंगे भीषमादी मारने वाला कौन है स्वयं अर्जुन मैं ही उनको मारने वाला हूँ ऐसा बुद्धि मृत इस प्रकार क्या अर्थ है इस प्रकार ऐसा बुद्धि तेरी, तेरी या बुद्धि तेरी या बुद्धि हाँ या तेरा या विचार तेरी ये भावना तेरे ये बुद्धि योग का क्या अर्थ है मिथ्या मिथ्या ही है है को क्या मिठाई बुद्धि का क्या अर्थ है यहाँ पर ज्ञान तब सुंदर में क्या लक्षण है ज्ञान का सर्व्यवहार सर्व्यवहार बुद्धि ज्ञानम बुद्धि और ज्ञान दोनों का प्रयोग किया है ना और कोई लक्षण संग्रह का बोलना यहाँ पर ऐसे दो शब्दों का प्रयोग है बुद्धि ज्ञानम लक्षण है ज्ञान का उसके पहले क्या लगा दिया बुद्धि संपूर्ण व्यवहार का हेतु जो गुण बुद्धि उसे क्या कहते हैं ज्ञान बुद्धि संपूर्ण व्यवहार का हेतु गुण बुद्धि को ज्ञान कहते हैं रूप लक्षण क्या है चक्ष मात्र क्या गुणों के बाद रूपम और रस का गुण के बाद इसका ज्ञान का सर्वे बारे सर्व बुद्धि एक गुण के बाद एक अलग और लगा रहा है ना पूरी तर्क संग्रह में ऐसा और कहीं नहीं केवल यहीं पर है उसका कारण क्या है कि सांघ शास्त्र में ज्ञान अलग है बुद्धि अलग है बुद्धि क्या है महत्व प्रकृति से क्या उत्पन्न हुआ महत्व महत्व क्या है बुद्धि उस बुद्धि में ज्ञान होता है उस बुद्धि में क्या उचार तो सांग सिद्धांत के अनुसार क्या है बुद्धि ज्ञान? प्रसाद है और न्याय मत में क्या है कि क्या वो पर्याय है अलग से कोई बुद्धि नहीं, नहीं इसलिए वो ऐसा करता है ठीक है इसलिए बुद्धि सांग शास्त्र से अपनी भिन्नता दिखाने के लिए बुद्धि शब्द को वही जोड़ दिया किसने अन्नम मत में अब देखना पाठ वैसे बुद्धि और ज्ञान पर्याय माने जाते हैं और जो लोग बुद्धि भिन्नता दिखाने के लिए अन्नम ने वहाँ कहा है अब देखो आगे आगे अगले न पाठ कहा गया पाठ हाँ। तो ठीक है तेरी या बुद्धि ही है मिर्चा का क्या अर्थ है मिथ्या मिर्चा उस दिन तृष्ण शब्द आया था ना इसवी लिंग में तृष्णा तृष्णिका दोनों बनते है जैसे आर्या आरिका बाला बालिका ईस्वी लिंग में दोनों बनते हैं आर्य से आर्या और बाल से बाला बालिका और शायद कृष्ण ऐसा पुलिंग नहीं है स्त्रीलिंग ही कृष्णा त्री श्रंग दोनों स्त्रीलिंग ही शब्द है कदम अन्न कैसे तेरी ये बुद्धि मिथ्या तो पढ़ना यह पदच्छेद करना यह एनम हंतारम व्यक्ति यह कार्य जो एनम से क्या लेना है दे आत्मानम जो आत्मा को हंता जानता है जो आत्मा को मारने वाला जानता है जो आत्मा को क्या जानता है वाला। जान... की आत्मा मारने वाला है ना तो मारने वाला जानता है सुनती है भाष्य में देखना है यह एनम सा लेना है प्रकृतम देहिनम जिसका प्रसंग चल रहा है ना उसको क्या कहते हैं प्रकृतम जिसका प्रकरण चल रहा है उसे क्या हैं कहेंगे तो, तो, तो प्रकरण किसका चल रहा है देही का, देही का का मतलब आत्मा का, तो आत्मा को क्या कहेंगे इस आत्मा को देनम का आत्मा नाम है ना जो इस आत्मा को हंता जानता है या जो भी इस, इस आत्मा को मारने वाला जानता है या जो ऐसा जानता है कि आत्मा मारने या या، कि आगा। आगा आगा। वाला है जो ऐसा समझता है कि आत्मा मारने वाला है लग गया यह एनम वे जो इसको जो इसको मारने वाला जानता है आगे देखना यह क्या एनम मन्यते थे हतम यह क्या एनम मन्यते थे हतम क्या यह और जो एनम हतम मन थे इस आत्मा को मारा गया मानता है क्या मानता है मारा गया मानता है नष्ट हुआ मानता है क्या कि वो हमको मार देंगे या तो मेरे द्वारा भीषमादी मारे जाएंगे तो इस प्रकार जो भीषमादी मेरे द्वारा मारे जाएंगे या हमको कोई मार देगा इस प्रकार जो आत्मा को मारा गया मानते हैं नष्ट हुआ मानते हैं लग गया क्या मतलब और यह करते जो एनम करते आत्मानम हतम मन्य कि आत्मा को मारा हुआ मानते हैं या मारा गया मानते हैं नष्ट हुआ मानते हैं लगा तो उभ ना भी वे दोनों लोग नहीं जानते हैं भगवान क्या कहते हैं वे दोनों लोग हाँ तो पंक्ति लगाइए तो आत्मा अनंत क्रिया का करता नहीं है और चलो आगे ही देखना यह क्या एनम यह क्या एनम है ना श्लोक में यह क्या एनम पहले यह था ना अच्छा उस फिर अन्या करते अन्य पहले यह मतलब एक व्यक्ति ऐसा मानता है दूसरा व्यक्ति ऐसा मानता है तो अन्य आ गया की अन्य मनते हतम हतम को समझाते हैं बेहन हता अहमिति इति हतम को इस प्रकार समझाते हैं कि की बेहन हता अहमिति कि दे के मारने से मैं मारा गया के के से मैं मारा नष्ट हो गया इस प्रकार जो अपने को मारा गया मानते हैं या अपने को नष्ट हुआ समझते हैं दे को मारेंगे आदमी क्या सोचता है हमको मार पाएंगे डर जाता है ये पक्का निश्चर्य हमको नहीं मार चलो देखते हैं चलकर क्या होगा <laughs> ऐसा बल रहे तो अच्छा होता है देखना हतम करते देने नटा हम अन्य व्यक्ति ऐसा मानता है कि दे के हनन से या दे के मारने से मैं मारा गया ठीक है अन्य क्या मानता है कि हतम का क्यार है दे अन्य नटा हम ये हतम को इतना समझाया है कि दे के मारने से मैं मारा गया ठीक है इस प्रकार जो इस प्रकार जो मानते हैं क्या हनन क्रिया का कर्म मानते हैं हनन क्रिया क्या है कि दे के मार अपने को मारा गया मानते हैं अपने, है। अपने को मारा गया अपने को मारा गया मानते हैं या फिर मतलब क्या है कि दूसरे लोग हमको मार देंगे तो दूसरे क्या हो गए हनन क्रिया के कर्ता और क्या हो गया हनन क्रिया के कर्म हनन क्रिया के कर्म आया इस प्रकार जो है ना अपने को आत्मा को हनन क्रिया का कर्म समझते हैं लग गया तो बहु करते वे दोनों दोनों नीजानी तो नीत करते न ज्ञात मन तु है वे दोनों वे दोनों नहीं जानते हैं वे दोनों किसको नहीं जानते हैं आत्मानम लिखा है ना आगे आत्मानम क्या? आत्मानम अब तो आत्मा कैसा है अहम प्रत्यय का विषय आत्मा तो ऐसा है बोलो घट ज्ञान का विषय पट ज्ञान का विषय अच्छा तो आत्मज्ञान का विषय आत्मा अहम का अहम है आत्मा अहम का है और प्रत्यय कर ज्ञान प्रत्येक है तो अहम अहम इस प्रकार किसका ज्ञान होता है आत्मा अहम प्रत्यय कर रहे अहम ज्ञान मतलब आत्म आत्मज्ञान वे दोनों वे दोनों अभिवेक के कारण वे दोनों अविवेक के कारण अहम प्रत्यय के विषय आत्मा को नहीं जानते हैं अहम प्रत्यय का विषय क्या है आत्मा उसको क्यों नहीं जानते हैं? अविवेक के कारण वे दोनों अहम प्रत्यय वे दोनों अविवेक के कारण अहम प्रत्यय के विषय आत्मा को नहीं जानते हैं इसको भी समझा रहे हैं भाष्यकारता अहम न मैं मरूंगा न मैं मरूंगा है ये ठीक है मैं मर सकता हूँ न कर्तव्य पालन तो करना है मरने वाला मैं मतलब मैं वो क्या है की कर्तिक अभिमान छोड़ करके सब काम करना है ये है। कर, करना सब है लेकिन मैं करता हूँ ये भाव नहीं, नहीं, नहीं।, नहीं।, नहीं। होता है पूरा काम हंता ये इत्यर्था लिखा है ना बाकी समाप्ति में ये अर्थ है किसका जो ऊपर बताया ना तो भाव ना भी जानी था तो भा ना भी जानी समझाया है ना तो उसका अर्थ बता रहे है कैसा लगाना की देह दे हननेरने दे दे दे से है, दे के दे के नष्ट होने से या दे, दे को मारने से देखो हाँ मरने वाला भी देह है मरने वाला भी देह है न तो ठीक है देह हननेन का अर्थ है की दे को मारने से या दे के नष्ट होने से अहम हमता की मैं मारने वाला हूँ मैंने वाला मारने वाला हूँ अहम अता असमी मैं मारा गया हूँ इसी इस प्रकार जो अपने को समझते हैं लगाइए देने का दे, दे को मारने से दे को मारने से मतलब तो मारने वाला भी दे है ना मतलब मतलब ऐसा अर्थ समझे ना देह को हनन क्रिया का कर्ता होने से और दे को हनन क्रिया का कर्म होने से ऐसा देह अनंत का छत कर सकते हैं देव को हनन क्रिया का कर्ता होने से और देव को हनन क्रिया का मतलब देव को मारने वाला होने से और देव को मरने वाला होने से आत्मान अपने को आत्मानम का अर्थ है अपने को करते जो लोग अपने को जो लोग अहम हंता मैं मारने वाला हूँ मैं और वहां हता अश्मी मैं मारा गया हूँ मैं लगाना की दे का से क्या है कि देव को मारने से और देव को मरने से देव को मारने दे से और देव को या देव को मारने और देव के मरने के कारण वो देव को मारने और देव को मरने के कारण अपने को जो लोग मैं मारने वाला हूँ मैं मारा गया हूँ इस ऐसा जो जानते हैं ऐसा जो जानते तो करते दोनों आत्मस्वरूप अन्यू की आत्मस्वरूप से अनभिज्ञ है आत्मस्वरूप को नहीं जानते है पंक्ति लगेगी लग दे अन्येन कार से दोनों प्रकार से करना जी। दे को को को को मारने दे को मारने मारने वाला वाला वाला होने होने से तथा से अपने को अपने को आत्मान है ना अपने को जो लोग अहम अंता आम अनता इस प्रकार किसको समझते हैं अपने को और अब वहाँ इस प्रकार किसको समझते हैं हाँ इस प्रकार अपने को जो लोग समझते हैं देह को मारने वाला होने से दे हननेन को मारने वाला होने से अहम हनताश्मी आत्मान्यों आम हंता इस प्रकार इस जो आत्मान जो को जानते हैं तब तो आत्मस्वरूप अनुभिज्ञ्य था वे दोनों आत्मस्वरूप से अनभिज है मतलब आत्मस्वरूप को नहीं जानते है क्यों नहीं जानते हैं तो आगे क्या है श्लोक में न अयम हंती अयम न हंति ये आत्मा आत्मा न हनती मतलब मारता नहीं है ये आत्मा मारता नहीं है लगाइए यशमात नत्मा हनती निया या करता भगवती ये आत्मा मारता नहीं है मतलब हनन क्रिया का करता नहीं, नहीं।, नहीं।, नहीं आत्मा नहीं मारता है किसी को वास्तव में कोई आत्मा आत्मा किसी को मारता है क्यूँकी ये आत्मा आनंद क्रिया का करता नहीं होता है और न हन्य और न ही मारा जाता है न ही किसी के द्वारा न्ये कार न क्या कर्म होती क्या कर्म ननन तो क्रिया या जोड़ लेना और हनन क्रिया का कर्म नहीं होता है क्योंकि वो अभिकारी क्योंकि वो कैसा है अभिक्रियवाद का दोनों के साथ है लगाइए यशमात करते क्योंकि अभिक्रियतवाद को पहले ही ले जाना क्योंकि अभिकारी होने के कारण ये आत्मा हनन क्रिया का करता नहीं होता है तथा हनन क्रिया का कर्म नहीं होता है अभिक्रिय तो दोनों में हेतु है हनन क्रिया के करता ना, कर, ना होने में हेतु है और का ना, ना होने अन्य हेतु है कथम अभिक्रिया आत्मा की आत्मा अभिकारी कैसे हैं आत्मा अभिक्रिया कथम आत्मा अभिकारी कैसे है इस संख्या होने पर द्वितीय मंत्र आता है, है? कठोर में हमको लगता है दूसरा तो यथावत पढ़ा है तो कल हम बता देंगे वहां के मूल मंत्र को पढ़ना न देव, जायते न जाते <laughs> <होता> है <laughs> ना नगाना कदाचि न अयम कदाचिद न अयम अयम कदाचित न जायते ये आत्मा कभी उत्पन्न नहीं होता है ये आत्मा कभी उत्पन्न नहीं होता है आत्मा कभी उत्पन्न नहीं होता है अच्छा कर देना कर्त है न उत्पद्य न उत्पद्य कर जनी वस्तु न आत्मनोविद्यक्षणा से उत्पत्ति रूप वस, उत्पत्ति रूप वस्तु का विकार है आत्मा में नहीं होता है उत्पत्ति भी एक विकार है जो प, जो आ, आने जाने वाली वस्तु में है उनको क्या कहते हैं विकार है न तो उत्पत्ति भी क्या एक विकार है उत्पत्ति रूप विकार आत्मा में नहीं होता है आत्मा उत्पन्न नहीं होता ऐसा समझो जैसे जिस वस्तु को आपने खाया है तो आप उसको खाएंगे जिसको पी, पहले पिया है उसको पिएंगे कहने का मतलब ये है हमारे की जैसे भी कोई नया शिशु पैदा होता है ना, जैसे जंगल के पशुओं के बच्चे पैदा हो जाते हैं तो उनको माँ से स्तन पीने के लिए कोई प्रवृत्त करता है कोई दे जाता है नहीं, नहीं। खुद पीते की नहीं पीते तो अब ये ध्यान देना स्तन पान इष्ट का साधन है ऐसा उनको कब हुआ है यदि में ना माना जाए ये माना जाए नई आत्मा उत्पन्न होती है तो जो स्तन पान ने उनको इष्ट साधन है ये बोध है कि नहीं है तो ये बोध कैसे हुआ पूर्व संस्कार पूर्व जन्म यही से सिद्ध हो जाता है यही से ना। ना। सिद्ध हो जाता है वो जानते हैं मेरे इष्ट का साधन है उसमें हो जाते हैं यही नहीं है तो कभी उनको ऐसा अनुभव है ये तो मेरे इष्ट का साधन पूर्व संस्कार इसी से पूर्व सिद्ध हो जाता है यही पूर्वजन सिद्ध करने का बोर्ड बड़ा है युक्त हो जाता है तो इसका क्या मतलब है आत्मा उत्पन्न नहीं होती है मतलब उसमें उत्पत्ति रूप विकार आत्मा में, में। उत्पन्न कभी नहीं होती अनादि और अनंत उत्पन्न हुए हैं और फिर आगे बोलेंगे नहीं